ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ तृतीय अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का प्रथम हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करें असुर भूते भूते लयो सुत श्रुते लयोभूत तत्स्रुते जीव प्राणस्तेजसी कोचित क्वचि मम मन ीति च्रुते जीवलिना तो भूत एने अथवा जीवे लयः ऐसा संसेबोधक वाक्य का अन्वय है मन प्राणे इस वाक्यांश को विषय बना करके द्वितीय अधिकरण ने बताया कि मन का वृत्ति लय प्राण में होता है प्राण तेजसी इस वाक्य को विषय बना करके संशय बताया गया अधिकरण सार के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में शब्द तो का अर्थ है प्राण तो असोह का अर्थ निकलेगा प्राणस्य तो प्राण यह प्राणह तेजसी संपद्यते यह वाक्य क्या प्राण का लय भूतों में बता रहा है तेज शब्द से उपलक्षित भूत सूक्ष्मों में बता रहा है अथवा अन्य जो श्रुति है एवं एव एव इम आत्मा सर्वे प्राणा अभिसमा यी इत्यादि श्रुति के आधार पर ब्रदारणिक श्रुति के आधार पर यह माना जाए कि आत्मा शब्दी तो कार्यक्रम संघात का अध्यक्ष जो जीव है उसी में प्राणों का लय तो भूत सूक्ष्मों में प्राण का लय माना जाए या जीव में प्राण का लय माना जाए जा संशय हुआ तो पूर्व पक्षी कहते हैं असोर भूतेशु लय भूतेशु असोर लय ऐसा लगाना तो प्राण तेजसी इस श्रुति के आधार पर प्राण का लय तेज शब्द से उपलक्षित भूत सूक्ष्मों में मानना चाहिए ये पूर्व पक्षी ने कहा क्यों तो कहते तत्श्रुते प्राण का भूत सूक्ष्म में लय बताने वाली श्रुति से ये निश्चित होता है और श्रुति जो बता रही है उसे स्वीकार करना चाहिए उस पर कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है तो प्राण तेजसी संपत्ति यह श्रुति प्राण का लय भूत सूक्ष्म में बता रही है तो भूत सूक्ष्म में ही माना जा तो प्राण तो प्राण तेजसी इत्याह नतु जीवे इति क्वचित तो स्राण तेजसी यानी प्राण तेजसी यह श्रुति मनोवृत्ति को अपने में समाया हुआ प्राण भूत सूक्ष्म में लीन होता है ऐसा बता रही है कोई भी श्रुति मनोवृत्ति को अपने में समाये हुए प्राण का जीव में लय नहीं बता रही है इसलिए कहा जीवे प्राण संपचित न उचित ऐसे लगाना किसी भी प्रकरण में कोई भी किसी भी श्रुति के द्वारा प्राण का जीव में लय नहीं बताया जा रहा है इसलिए अश्रुत कल्पना करने की क्या आवश्यकता है जो श्रुति बता रही है वही माना जाए। अब सिद्धांत है कि जीवे येतेन सह पुनर भूतेषु भूतेश द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्धांत की प्रतिज्ञा है कि प्राण प्रथम जीव में लीन होता है और फिर जीव के साथ भूतों में यानी भूत सूक्ष्मों में उसका लय होता है भूत सूक्षमाधीन होता है यह सिद्धांत है ऐसा क्यों कहते हैं इसलिए कि एवं एवा इम आत्मान सर्वे प्राणा अभिशमायती यह श्रुति यह बता रही है कि इम आत्मान यानी ये जो मुमूर्सु जीव है इसी के पास सामान्य रूप से ये श्रुति बता रही है सब के सब आ जाते हैं मतलब जीव के अधीन होते हैं सब प्राण गौण प्राण भी और मुख्य प्राण भी जीव के अधीन हो जाते हैं यह श्रुति जीव में जीवाधीनत्व तो प्राणों का बता रही है इसलिए मानना चाहिए कि मरने वाले जीव का प्राण मनोवृत्ति को अपने में समाया हुआ प्रथम जीव के अधीन होता और फिर जीव के साथ भूत सूक्ष्म के अधीन होता है ये मानना चाहिए इस प्रकार ये इस अधिकरण का सिद्धांत होगा अब भगवान भाष्यकार इस अधिकरण के विषय संशय को बता रहे हैं पूर्व पक्ष को बता रहे हैं टीकाकार का अवतरण लिखते हैं उक्त न्याय सिद्धम प्राणस्यापि वृत्तिलय उपजीव्य प्राणस्तेजसी श्रुते उपगमादि उपगमादि जीवे लयं विना पी उपगमादी संभव उपगमादीश्रुते उत्तरा जीवेल विनापगमानीसंभव ही पूर्वपक्षति स्थित अधिकरण उसमें बताया गया बाह्य बाह्यवागादि इंद्रियों का मन में वृत्ति लय और बाह्य बाह्यवागादि वृत्तियों को अपने में लीन किए हुए मन का प्राण में वृत्ति लय यानी दोनों अधिकरण वृत्ति लय को बताते हैं स्वरूप लय को नहीं तो दो, दोनों पूर्ववर्ती दोनों अधिकरणों से सिद्ध अर्थ है वृत्ति लय स्वरूप लय नहीं इसलिए कहते उक्त न्याय सिद्धम पूर्ववर्ती दो अधिकरणों से निश्चित जो वृत्ति लय है प्राणस्तेजसी यह वाक्य भी भूत सूक्ष्म में प्राण का वृत्ति लय ही बता रहा है इसलिए वृत्ति लय के विषय में संशय नहीं स्वरूप लय की शंका नहीं की जा रही है संशय थोड़ा अलग प्रकार का बताया जा रहा है तो उक्त न्याय सिद्धम को स्वीकार करके प्राणस श्रुते और उपगमादि श्रुते संशय उक्त संशय की हेतु हेतुता दो श्रुतिया बताई जा रही है प्राणस्तेजसी एक ए श्रुति और दूसरी उपगमादी श्रुति उपगमादी श्रुति हैं एक ये जो अभी बताई थी हाँ, एवं एव इम आत्मा सर्वे प्राण अभिशमायती यह श्रुति है उपगम को बताने वाली और आदि शब्द से लेना अनुगम तो तम उत्क्राम प्राणो अनुत्ति प्राणो अक्रामी यह श्रुति है अनुगमन अनुगम बताने वाली श्रुति और प्राण का जीव में अवस्थान बताने वाली श्रुति सविज्ञानो भवती इसमें उपगमादिभ्य में उपगम शब्द से ओतम एतम इससे बताया गया जो अभिगमन है उपगमन है और आदि शब्द से ग्राह्य है अनुगमन और प्राण की जीव में स्थिति और इन तीनों को बताने वाली जो श्रुतियां हैं ये सिद्धांत पक्ष की संपोषक है प्राण का वृत्ति लय अध्यक्ष में होगा ये सिद्धांत है इस अधिकरण का इस सिद्धांत की संपोषक हैं ये तीनों श्रुतिया इन तीन श्रुतियों के द्वारा बताया गया उपगम अभिगम और अवस्थान इन तीनों को बताने वाली श्रुति के आधार पर सिद्धांत कोटि और प्राणस तेजसी इस श्रुति के आधार पर यह पूर्वपक्ष की कोटि की प्राण का वृत्तिलय भूत सूक्ष्म में माना जा इसलिए कहते हैं संशय की हेतु भूताये प्राण ये श्रुति और उपगमादि श्रुति के आधार पर संशय उक्तवा संशय को बता करके जीवे लयम विनापि उपगमादि संभव इति पूर्वपक्ष तो पूर्व पक्षी कहते हैं श्रुति के द्वारा बताया गया जो उपगमन अभिगमन और जीव में प्राण का अवस्थान यह यदि प्राण का जीव में लय माने बिना भी, भी संभव हो तो फिर प्राण का श्रुति के आधार पर स अप्राण तेजसी श्रुति के आधार पर भूत सूक्ष्म में ही लय माना जाएगा अध्यक्ष में नहीं अध्यक्ष में लय के बिना भी उपगमादि यदि संभव हो जाए तो और सिद्धांति कह रहे हैं पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि जीवे लयम बिना जीव में प्राणों का लय माने बिना भी प्राणों का जीव के पास उपगमन अभिगमन तथा अवस्थान संभव है इसके उनकी सिद्धि के लिए जीव में प्राण का वृत्ति लय मानने की जरूरत नहीं है इत्याकारक पूर्वपक्ष यहाँ पर बताया जा रहा है सीतम इत्यादि भाष्य के द्वारा तो भाष्य को देखिए <coughs> स्थितम नोत्पत्ति योत्पत्ति तस्य तस्मिन् वृत्तिलो न इति पूर्ववर्ती दो अधिकरणों से यह निश्चित हुआ कि जिस कार्य का जो प्रकृति यानी उपादान कारण नहीं है उसमें यानी अनुपादान में अप्रकृति में कार्य का वृत्ति वृत्तिलय होगा स्वरूप स्वरूपलय नहीं होगा यह बात निश्चित हुई है सिद्ध हुई है आगे कहते हैं इदम् इदानी प्राणस्तेजसी इत्यत्र प्राणस तेजसी इस वाक्यांश को विषय बना करके तृतीय अधिकरण में इदम् चिंत्यते यह विचार किया जा रहा है क्या कि प्राण का वृत्ति लय भूत सूक्ष्म में माना जा या जीव में माना जा ये संशय है इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार किया जा रहा है तृतीय अधिकरण में इदम इदानिम् प्राणस इत्यत्र इत इसका अर्थ है तो इस संशय बताया जा रहा है कि किम यथा यथाश्रुति प्राणस्य तेजसी एव वृत्संह देहेन्द्रिय देहेन्द्रियजराध्यक्षे जीवे इति तो जैसा श्रुति बता रही है तेजसेपलक्षित भूत सूक्ष्म में ही प्राण का वृत्तिलय माना जा अथवा जीव में ण का वृत्ति माना जा ये जो संशय इस संशय में भूता दो श्रुतियां हैं एक तो प्राण स्तेजसीय श्रुति और दूसरी उपगमादि को बताने वाली श्रुतिया, तो पूर्व बताया जा रहा है तत्र श्रुते इत्यादि से तत्र श्रुते अनतिशंक्यवात्स तेजसी संपत्तिस्यात् संपत्ति सैत अश्रुतकल्पनाया इति तो प्राणस्तेजसी ये जो श्रुति हैं ये सीधे सीधे प्राण का वृत्तिलय भूत में बता रही है और श्रुति पर शंका करना उचित नहीं है श्रुति अनतिशंकनी है मतलब श्रुति पर शंका नहीं की जा सकती तो प्राणस्य तेजसी एवं संपत्ति संपत्ति यानी लय तो प्राण का तेज में ही लय होवे अश्रुत कल्पनायाह अन्याय जो अश्रुत कल्पना है का मतलब श्रुति विरुद्ध कल्पना है श्रुति ने जो नहीं बताई ऐसी जीव में प्राण की संपत्ति यानी लय इसकी कल्पना यह अश्रुत कल्पना मानी जाएगी वह मानना अन्याय है यानी अनुचित है न्याय का अर्थ है उचित अन्याय का अर्थ है अनुचित तो यह अर्थ निकलेगा तो श्रुति जीव में प्राण का लय नहीं बता रही है और जीव में प्राण का लय मानना ये अश्रुत कल्पना हो जाएगी या अनुचित कल्पना हो जाएगी इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त तो हुआ भाष्यकार भगवान सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण लिखते हैं प्राप्ते प्रतिपाद्यते सो अध्यक्ष तो प्राप्ते प्राप्त यानी साणसी श्रुति के आधार पर प्राण का भूत सूक्ष्म में ही वृत्तिलय प्राप्त होने पर एवं प्राप्ति का अर्थ है इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर प्रतिपाद्यतेने सिद्धांत प्रतिपाद्यते थे निरूप्य सिद्धांत को बताया जाता है तो सिद्धांत तो सूत्र का उच्चारण किया जा सोध्यक्षे तदुपगमभ्य सोध्यक्षे तदुपगम आदिभ्य तो सह अध्यक्षे तदउपगमादिभ्य ऐसे ये तीन पद है तो सह शब्द प्राण का परामर्शक है बाह्य इंद्रिया तथा मनोवृत्ति को अपने में समाया हुआ प्राण का वृत्ति लें अध्यक्ष में होता है और यहां अध्यक्ष शब्द का अर्थ है जीव कार्यक्रम संघात का अधिपति अध्यक्ष कार्य है स्थूल शरीर करण है सूक्ष्म शरीर तो स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर का स्वामी है ये जीव इसलिए इसे कहा जाता है अध्यक्ष तो अध्यक्ष हुआ जीव तो अध्यक्ष, जीव। तो अध्यक्ष यानी जीवे प्राण लिये ऊपर से जोड़ देना असंपद्य प्राण का वृत्ति लय जीव में होता है पूर्व पक्षी पूछेंगे कि श्रुति तो भूत सूक्ष्म में बता रही है आप जीव में कैसे ले मान रहे हो इसमें क्या हेतु है तो सिद्धांति हेतु बताते हैं अपनी प्रतिज्ञा का साधक कि तद उपगमादि इसमें तद शब्द का अर्थ है जीव तो तद उपगम का अर्थ है प्राणों का जीव के पास गमन तम एतम आत्मान इम आत्म, आत्मा तम एत सर्वे प्राणा अभिशमायंती इस श्रुति यह श्रुति जो जीव के पास सभी प्राणों का अभिगमन बता रही है वह है उपगम शब्द का अर्थ उस श्रुति के द्वारा बताया गया उपगम जीव में प्राण का वृत्ति लय बताता है तदउपगमादि पंचमी का बहुवचन है ना बहुवचन होता है कम से कम तीन होता तब एक तो हुआ उपगम और आदि शब्द से ग्राय है और दो वे दो हैं एक अनुगमन तम उत्क्राम तम अनुप्राणो उत्क्रामी इस श्रुति के द्वारा बताया गया अनुगमन ये भी ये बताता है कि प्राण का वृत्ति लय मृत्यु के समय जीव में होता है और आदि शब्द से ग्राह्य है सविज्ञानो भवती यह श्रुति बता रही है बीच में जब ईश्वर मरने वाले जीव की उपाधिभूत भूत सूक्ष्म में भावी शरीर के रूप से परिणत होने की शक्ति अपने संकल्प से संचरित करते हैं उस समय जीव को एक बार फिर वो ज्ञान होता है और उसे वह भूत सूक्ष्म भावी शरीर के रूप में प्रतीत होता है और फिर उसे वह पकड़ता है वो विज्ञान है भावी जीवन का विज्ञान भावी शरीर का ज्ञान मय के रूप में और वह सविज्ञान हो जाता है उस ज्ञान के साथ होता है यदि जीव के साथ प्राण न हो तो प्राण के बिना जीव को ज्ञान नहीं हो सकता किसी ज्ञान तो अंतकरण का धर्म है ना और अंतकरण को और किसी भी इंद्रिय को सब व्यापार होने लिए के लिए प्राण के परिस्पंद की आवश्यकता होती है बिना प्राण व्यापार के न तो कर्मेन्द्रिय न तो ज्ञानेंद्रिय बाह्य न तो अंतकरण व्यापार अपना कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। इसके लिए प्राण का सहचर्य जरूरी है प्राण का रहना जरूरी है और श्रुति बीच में कहती है कि वो विज्ञानवान होता है इस शरीर को छोड़ने से पहले भावी शरीर का उसे यहीं पर बोध होता है मैं के रूप में का अर्थ है बोध हो रहा है तो अंतकरण का व्यापार हो रहा है अंतकरण का व्यापार बिना प्राण के नहीं हो सकता तो प्राण भी प्राण का अवस्थान भी जीव के साथ है ये अवस्थान प्राण का जीव में सब होती श्रुति के द्वारा बताया गया यह अवस्थान भी यह बताता है कि प्राण का वृत्तिलय जीव में होता है तद उपगमादिभ्य से यह बताया जा रहा है तो सो अध्यक्ष तद उपगमादिभ्य का अर्थ निकला मनोवृत्ति को अपने में समाया हुआ प्राण वृत्ति लीन होता है जीव में क्योंकि श्रुति बृहदारणिक श्रुति जीव के पास प्राणों का उपगमन अभिगमन तथा अवस्थान बता रही है अवस्थान बताने वाली श्रुति से ये निश्चित होता है तो पूर्व पक्षी पूछेंगे फिर प्राण तेजसी श्रुति का क्या होगा तो वो श्रुति ये बता रही है अन्य श्रुति के अनुगम से यह निकालना चाहिए अनुरोध से कि प्राण का जीव में वृत्तिलय होता है और फिर जीव के साथ वह भूत सूक्ष्म में जाता है तेज शब्दित भूत सूक्ष्म में जाता है हम भूत सूक्ष्मधीन होने से पहले जीव के अधीन होता है तो ये मुख्य प्राण मन और बाह्य इंद्रियों को अपने में समेता हुआ जीव भूत सूक्ष्म के अधीन होता है भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होता है ओ तदंतर प्रतिपत्तो रंग संपरिस्वक्त इससे यही पता है कि वह भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर जाता है जो जा रहा है जीव उसका विशेषण है संपरिस्वत भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर जा रहा है हा तो जीव के साथ भूत सूक्ष्मों में गया स्वतंत्र ने जीव को पीछे छोड़ करके पहले ही भूत सूक्ष्म में प्राण का वृत्ति वृत्तिलय हुआ ऐसा नहीं ये दोनों श्रुतियों का इस प्रकार वह हाँ समन्वय हो जाएगा इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार स प्रकृत इत्यादि से बता रहे हैं इसका अवतरण है टीका में पूर्व पक्ष के मत में तथा सिद्धांत मत में फलभेद बता करके टीकाकार अवतरण लिखते हैं अत्र तेजस शब्द से मुख्यत्व अने पूर्वपक्ष मते पूर्वपक्ष मत में प्राणस्तेजसी इसमें तेजस शब्द का मुख्यार्थ लेना है और सिद्धांतेतु भूतोपलक्षीय भूतोपहित जीव और सिद्धांत अनुसार अन्य श्रुति के अनुरोध से प्राणस्तेजसी इस श्रुतिस्थ तेज शब्द का वाचार्थ केवल भूत सूक्ष्म न होकर वाचार्थ भूत सूक्ष्म होगा लेकिन लक्षार्थ होगा भूत सूक्ष्मों से उपहित जो जीव है उसका लक्ष्यको तेज शब्द है केवल भूतों का नहीं तो सिद्धांते सिद्धांतें भूतोप भूतोपहित जीव लक्षकत्व अन्य श्रुति के अनुरोध से ऐसा अर्थ निकलेगा माता सूत्र योजयति ऐसा मान करके सूत्र की योजना करते हैं यानी सूत्र का समन्वय करते हैं व्याख्यान करते हैं तो स प्रकृत प्राणो आध्यक्षे यानी कर्म पूर्व के विज्ञात्मन अवतिषते अध्यक्षे पद का अर्थ कर दिया विज्ञानात्म तक विज्ञानात्मा यानी विज्ञान स्वरूप विज्ञानात्मा का विशेषण है अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा उपाधिक अविद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा यह है जन्म के हेतु जन्म क्यों होता है अविद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा पूर्व प्रज्ञा है वासना ये तीन रहेंगे यदि चित्त में। और चाहो जन्म से रहित होना तो संभव नहीं ये जन्म के कारण है जन्म से रहित होना चाहेंगे तो पहले इनको अपने चित्त में से साफ करना पड़ेगा अविद्या को हटाना पड़ेगा कर्म को हटाना पड़ेगा और पूर्व प्रज्ञा शब्दित वासनाओं को हटाना पड़ेगा और इन तीनों का आत्यंतिक लय करने वाला मात्र एक ही है वो है ज्ञान ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात कुरु ते अर्जुन ज्ञान को छोड़कर के दूसरा कोई भी जन्म मरण के हेतु अविद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा को अंतकरण से बिल्कुल साफ नहीं कर पाता ब्रह्म साक्षात्कार करता है इसलिए अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा उपाधिक जीव का अर्थ हुआ अज्ञानी जीव जिसे अपने निर्विशेष ब्रह्म स्वरूपता का अनुभव नहीं हुआ ऐसा चीव हां कोई भी हो वेदांत की साधना करने वाला भी जिसको अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं हुआ वो सब वो अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा उपाधिक जीव कहलाता है विज्ञान आत्मा कहलाता है सूत्रस्थ अध्यक्ष शब्द का अर्थ है अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा उपाधिक विज्ञानात्मा और उसमें स यानी प्रकृत प्राण प्रकृत प्राण है मनोवृत्ति को अपने में समाया हुआ प्राण वह जीव में लीन होगा जीव में उसकी संपत्ति होगी हा वृत्ति लय उसका जीव में होगा तो विज्ञानात्मनी अवतिष्ठते का अर्थ करते हैं तत्प्रधाना प्राणवृत्ति इत्य तो प्राण प्राणवृत्ति जीव प्रधान होती है तत्प्रधान में शब्द से लेना है जीव को तो तत्प्रधाना यानी जीव प्रधाना प्राण वृत्तिर्भवती का मतलब जीव के निर्देशानुसार प्राण का व्यापार होगा वो कब होगा ये तो वृत्तिलय हुआ तो जब भावी शरीर का निर्धारण होगा ईश्वर के द्वारा तो उसे मैं के रूप में पकड़ने के लिए प्राण के व्यापार की जरूरत पड़ेगी ना उस समय थोड़ा सा योग करेगा जीव कहेगा कि जिससे उस शरीर को आलम्बन भावी शरीर को आलम्बन बनाने वाली अहम वृत्ति बन सके ऐसा व्यापार करो अहली प्रेरणा देगा उतने मात्र से उतना व्यापार उसका होगा बाकी सारे व्यापार लीन होंगे ये हुआ जीव प्रधान प्राण का व्यापार प्राण वृत्ति होना तो तत्प्रधाना प्राण तत्प्रधान प्राणुवृत् सो अध्यक्ष तद इस पद की व्याख्या करनी है इसके लिए एक प्रश्न के रूप में अवतरण लिखते हैं कुतः अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा उपाधिक इसमें अविद्या शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार अज्ञान कर्म का अर्थ कर्म ही पूर्व प्रज्ञा शब्द का अर्थ करते वासना इसलिए अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा उपाधिके का पर्यावाचक शब्द बताया टीका में कि अज्ञान कर्म वासनो उपाधि के विज्ञानात्मनी तो अज्ञान कर्म तथा वासना उपाधिक जो विज्ञानात्मा वो है जीव अब तदुपगमादिभ्य का व्याख्यान करने के लिए भाष्य में अवतरण है एक प्रश्न के रूप में सूत्रस्त तदुपगमादिभ्य पद का कुत यानी तो किस हेतु से आप किस प्रमाण के आधार पर आप ये मानते हो कि प्राण का वृत्ति लय जीव में होगा भूतों में नहीं तो व्यास जी ने तद उपगमादिभ्य हेतु बताया आगे कहते हैं कि तद उपगमादि अब उपगमादि को एक एक उपगम को अभिगमन को अवस्थान को बताने वाले वचन बताए जा रहे हैं। तो एवं एवा इमं आत्मानं अंतकाले सर्वे प्राणा यत्र हैंत्मा अंत काले प्राण अभिशी ऊर्ध्योपा सर्वान्विशेषण दर्शयति तो एवं एव इम आत्मा अंत काले प्राण अभिशी ये ऊर्धोश्वासी यह श्रुति यधारण्युति ये ये ऊर्धोश्वासी यह वर्तमान शरीर को छोड़कर के शरीरातर की यात्रा में निकलने वाला जन्मांतर की यात्रा प्रारंभ करने वाला जीव इस शरीर को जब छोड़ता है तो ऊर्ध्व उच्छ्वासी होता है उसके लंबे लंबे श्वास चलता है हा तो ये ऊर्ध्व उच्छ्वासी कहा जा रहा है उसे और उस समय क्या होता है वो उसका अंतकाल माना जाता है वो अंतकाल है उसका तो अंतकाले सर्वे प्राणा इम आत्मान अभि सामंती तो जीव के इस जीवन के अंतिम समय में सारे उसके प्राण तो सर्वे शब्द के सामर्थ्य से लेना गौण प्राण और मुख्य प्राण गौण प्राण है इंद्रिया मुख्य प्राण है प्राण अपान व्यान उदान आदि ये सब के सब इम आत्मान शब्द से कहे जाने वाले जीवात्मा के पास आ जाते हैं अपने अपने गोलोकों को छोड़ करके जीवात्मा के अधीन हो जाते हैं तो ये है और एवं ये दारिष्टांत को बताने के लिए है ना दृष्टांत को बताने के लिए इदम एवं शब्द तो दृष्टांत के अनुसार तो दृष्टांत क्या है तो कहते हैं जैसे राजा कहीं यात्रा के लिए निकलता है तो राजा के अंग रक्षक और सहयोगी वो राजा जिधर निकलता है उधर ही राजा के समीप आ जाते हैं न जाने के लिए तैयार होकर गए राजा का साथ देते हैं ऐसे ही इस शरीर का राजा जीव ये ब्रह्मपुर कहा गया ना इसको भी एक नगर कहा गया है इस नगर का राजा जो जीवात्मा है ये निक, निकलने वाला है तो इसके अंग रक्षक आदि के तरह ये जो मुख्य प्राण और गौण प्राण है सब इसके पीछे हो लेता है ये उपगम है अनुगम्य आगे अनुगम बताया जा रहा है तो विशेषेण तम उत्क्राम ताणो अनुत्क्रामती पंचवृत्तेगा दर्शयति तो तम उत्क्राम तम प्राणु अनुत्क्रामती यह जो श्रुति वचन है बृहदारण्य का ही ये विशेष रूप से पंचवृत्तियात्मक जो प्राण है मुख्य प्राण उसका मुमुर्षु जीव के प्रति अनुगमन बताया जा रहा है जीव इस शरीर को छोड़कर के जा रहा है तो उसका अनुगमन प्राण भी करता है ये कह रही है श्रुति ये अनुगमन बताने विशेष रूप से मुख्य प्राण का जीव का अनुगमन बताने वाला यह वचन हुआ और आगे कहते हैं मुख्य प्राण के अनुगामी बताया जा रहा है गौण प्राण को इंद्रियों को तद अवृत्ति इतरेश प्राणम अनुत्क्राम सर्वे प्राणा प्राण अनुत्क्रामंती तदनुवृत्ति इसमें तत्कार मुख्य प्राणम तो मुख्य प्राण के अनुवृत्ति यानी अनुगमन करते हैं मुख्य प्राण का अनुगमन करते हैं इतर प्राण इतर प्राण है इंद्रिया तो इतरेशमत प्राण अक्रामी तस्मिन् अपीतकरण तस्तक प्राण से गमयती तो स भवति इसका अवतरण भी टीकाकार लिखते हैं उससे पहले थोड़ा एक वाक्य और भी लिखते हैं इसे देखिए। जीव प्रति उपगमन उपगम अनुगम अवस्थान श्रुतिभति हदुपगमभ का अर्थ है जीव के प्रति प्राणों का उपगम अनुगमन अवस्थान बताने वाली श्रुति के आधार पर यह कहा जा रहा है कि प्राण का वृत्ति लय जीव में होता है यथा या यात्रे एवं का अर्थ कर रहे हैं एवं इम आत्मान में जो एवं है दृष्टांत को बताने के लिए तो यथा यहां एव परलोक जीगमीषु जीव सर्वे प्राणा प्राण अभिमुखन आयातीम श्रोता तो कहते हैं जैसे यात्रा पर जाने की इच्छा करने वाले राजा के पास राजा के अंगरक्षक आ जाते हैं लोग आ जाते हैं ऐसे ही इस शरीर को छोड़कर के शरीरांतर की यात्रा करने की इच्छा वाला परलोक की यात्रा के लिए जा रहा है करते शरीरांतर ग्रहण करने के लिए जा रहा है इस शरीर को छोड़कर के जीव तो समय सर्वे प्राणा सभी प्राण आभिमुख्य न आजानती यह उपगम बताया जा रहा है ये है उपगम उपगमादि और अनुगमन बताने वाली श्रुति है तम, तम इति अनुगमनम श्रुतम् तम उत्क्रामंतम अनुप्राणो उत्क्रामति ये श्रुति अनुगमन बता रही है और अवस्थान बताने वाली श्रुति का अवतरण है सविज्ञानोभूति ये श्रुति आ रही है ना इसका अवतरण है भाष्यटिका में कि जीवे जीव में प्राण का अवस्थान बताने वाली को भगवान बताते हैं भवति तस्मिन् स विज्ञानो्यक्षवत्दर्शन तस्पीतणग्राम गमयती तो अध्यक्ष से अंतर्विज्ञानवत्व प्रदर्शन न तो सविज्ञानोती इस यह श्रुति अध्यक्ष ने जीव का बीच में विज्ञान बता रही है यानी भावी शरीर विषय को ज्ञान बता रही है जिसे पहले हृदयाग्र प्रद्योतन शब्द से कहा गया वो है यह विज्ञान इस शरीर को छोड़कर के जाने से पहले शरीरांतर का मय के रूप में ज्ञान रूप विज्ञान श्रुति बताती है तो अध्यक्ष से अंतर विज्ञानवत्व प्रदर्श, प्रदर्शन प्राण प्राणस्य तस्मकरण्राम ग तो अपित करणग्राम बाह्य तथा अंतकरण की वृत्ति को अपने में समाया हुआ प्राण का वृत्ति लय रूप अवस्थान जीव में बता रही है यह श्रुति स विज्ञानो भवती ये प्राण से अवस्थान गमे थी ये हो गया अवस्थान बताने वाला श्रुति वाक्य इस प्रकार ये तीन हो गए ना उपगमन बताने वाला वाक्य अभिगमन बताने अनुगमन बताने वाला वाक्य और अवस्थान बताने वाला वाक्य इन तीन वाक्य के आधार पर सिद्धांति कह रहे हैं जीव का वृत्ति ल प्राण का वृत्तिलय जीव में होता है अब ननु इत्यादि से एक शंका की जा रही है भाष्य में उससे पहले टीका को देख लीजिए जीव से प्राप्तव्य फलावगमानी विज्ञान साहित्य श्रुतिया मुख्य प्राण सहित कर्ण जीवे स्थितिर्भाति इत सविज्ञानोभूति इत्यादि वाक्य का ये अर्थ है कि जीवस्य प्राप्तव्य फल अवगमाय जीव को प्राप्तव्य फल है भावी जन्म भावी शरीर और उसका ज्ञान हो जाए जीव को जीव को प्राप्तव्य शरीर का भान हो जाए विज्ञान हो जाए ये अवगम है विज्ञान तो सविज्ञानो भौवती जीव बीच में सभी ज्ञान होता है करके कह कर रहे हैं तो उसको कौन सा ज्ञान होता है उस समय कोई भावी शरीर का ज्ञान तो उसे कहा गया है प्राप्तव्य फल अवगम शब्द से तो जीव को प्राप्तव्य फल के अवगम के लिए ही विज्ञान साहित्य श्रुतिया मुख्य प्राण सहित कर्णान जीवे स्थितिर्भा तो भावी शरीर का ज्ञान जीव को हो जाए इसी के लिए जीव में मुख्य प्राण सहित बाकी सब इंद्रियों की स्थिति जीव में प्रतीत होती है अब भाष्य को देखिए ननु प्राण तेजसी इति श्रुय थे कथम प्राणो इति अधिक आवाप क्रियते कह प्राणस तेजसी इतना सुना जा रहा है मूल श्रुति में तो छांदोग्य में उत्क्रमण बताने वाली जो श्रुति है छांदोग्य की उसमें तो प्राणस तेजसी ये मात्र सुना जा रहा है तो आप अधिक आवाप आवाप यानी जोड़ना अध्यक्ष को बीच में कैसे जोड़ रहे हो तेज और प्राण के बीच में अध्यक्ष को ला रहे हैं ना जीव को ला रहे हैं तो अधिक अवाप कथम क्रियते कैसे किया जा रहा है कि जीव में लीन हो करके फिर तेज में लीन होता है जीव के साथ ऐसा आप अधिक बीच में जीव को कहां से ला रहे हो ये अधिक अवाप है ये जो पूर्व पक्ष की शंका है इस शंका का समाधान करते हुए कहा जा रहा है कि नए स दोष ये अधिक अभाप का दोष नहीं है क्यों कहते हैं अध्यक्ष प्रधानत्वात् उत्क्रमणादि व्यवहार से ये जो उत्क्रमणादि व्यवहार श्रुति में बताया गया है वो किसका बताया जा रहा है संसारी जीव का इसलिए इसमें प्रधान कौन है यात्री एक लोक की लोक को छोड़ करके लोकांतर की यात्रा करने वाला जो यात्री है वो जीवात्मा है एक लोक है ये वर्तमान शरीर लोकांतर है दूसरा शरीर तो पूर्व शरीर को छोड़ करके शरीरांतर की यात्रा करने वाला जो यात्री है जीव वह प्रधान है तो जो भी उत्क्रमणादि व्यवहार श्रुति में मृत्यु के समय बताया गया है उत्क्रमणादि को बताने वाला शब्द प्रयोग है उसमें प्रधान है जीव इसलिए तो श्रुतियंतर्गत विशेष अपेक्षणीय तो जैसे छांदोक्य श्रुति है ऐसे बृहधारणिक श्रुति भी लोकांतर की यात्रा के लिए इस लोक से निकलने वाले जीव का ही वर्णन कर रही है उसी के व्यवहार का वर्णन कर रही है यहाँ तो केवल उत्क्रमण का वर्णन हो रहा है छांदो में वहां तो बहुत सा कुछ वर्णन हो रहा है कैसे आवाज करते हुए जाता है वो पुरानी गाड़ी के उदाहरण से बताया गया तो वो बृहदारण्य श्रुति भी श्रुति होने से उसमें बताया गया मृत्यु के समय का जो विशेष है उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती वो भी अपेक्षणीय है इसलिए कहते हैं श्यापी विशेष से अपेक्षणीय तो श्रुत्यंतर्गत जो विशेष हैं वो विशेष है उपगम अनुगम और अवस्थान ये भी जीव के लोकांतर के यात्रा के समय अपेक्षित होने से वह जीव संबंधी है जीव के पास प्राणों का उपगम बताया जा रहा है ये सब देखते हुए यहां पर प्राण और तेज के बीच में जीव को लाना जरूरी है ये हुआ आगे कहते हैं कथम तरही प्राणस तेजसी इति श्रुति इत्यत आहो द्वितीय सूत्र का अवतरण है प्राणस तेजसी इस श्रुति की गति पूछी जा रही है इस पर विचार करते हैं कल